सनी के साथ। आगे भी, जाने न भी जाने न जो भी है, यही एक है हर रोज आप सुनेंगे कुछ खास कहने जाने

नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनी आवाज 107.8 एफएम पर खाबो का सफर इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका हम सफर सनी जी हां आज के शो में हम लोग एम अल्फाबेट वाले बहुत सारे खूबसूरत गाने आपको सुनाएंगे और फिफ्टीज एंड सिक्स के ओल्ड मेलेडीज आप सुनेंगे और आशा करता हूँ आप सभी को पुराने गाने बहुत ही सूदिंग लगते है और बहुत ही अच्छा फील कराते हैं और आप लोगों का जब मैसेजेस आता है प्रोग्राम के बाद तो हमें बहुत खुशी होता है आप लोगों का प्यार है जो हम इस कार्यक्रम को निरंतर

चला रहे हैं तो आइए आज एम अल्फाबेट वाले गानों को हम आपको सुनाने वाले हैं और सबसे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा कि हमारे जीवन में काफी चीजें आती हैं, लेकिन कभी कभी मुश्किल समय अगर दो भी के आपके सामने आ या आपको याद आ जाए या किसी ने याद करा दिया तो आपको एक एनर्जी मिल जाती है इसलिए मैं भी आपको कार्यक्रम के शुरुआत में एक बहुत ही खूबसूरत लाइन सुनाना चाहूँगा जैसे की देखिये संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है संघर्ष

को मजबूत बनाता है फिर चाहे वो कितना भी कमजोर क्यों ना हो तो दोस्तों इस लाइन से यही पता चलता है कि हमारे जीवन में कितनी भी मुश्किलें आए लेकिन वो मुश्किलें हमें मजबूत बनाती हैं। ये अगर मेरे ध्यान में आ जाए तो मैं निरंतर मेहनत करूंगा और आगे बढ़ूंगा तो चलिए आशा करता हूँ आप सभी को ये लाइने पसंद आई होगी और आप भी अपने जीवन में मेहनत कीजिए कभी भी रुकी नहीं चलते रहिए चलने का नाम ही जीवन है तो आइए कार्यक्रम की शुरुआत में बहुत ही प्यारा सा गीत आपको सुनाने वाला हूँ जो एक मैसेज देता है और ये मैसेज

आप इस गाने को सुनने के बाद समझ लीजिएगा सीमा फिल्म जो 1955 में आई थी और इसके गीत लिखे थे शैलेंद्र जी ने और जो गाना मैं अभी आपको सुनाने वाला हूं एम अक्षर वाला जिसे लता मंगेशकर ने गाया था और शंकर जय किशन का खूबसूरत संगीत से सजा ये गाना है तो चलिए इस गीत का आनंद उठाते फिर मिलते हैं आप सुनाए है रेडियो पुनेरी आवाज एक सौ

खुश रहो खुशियाँ बांटो मना मुना बड़े झूठे मन बड़े झूठे हार के हार नहीं मानी हार के

थे पिया, आ, आ, आ, आ, आ, बने थे खिला से बेमानी करी मुझसे हीरू

री मुझसे ही रूठे

मोह मोहना बड़े झूठे मन

खुश रहो खुशिया बांटो नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है खाबो का सफर इस कार्यक्रम को आप सुना बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना मन मोहना बड़े झूठे। हार के हार नहीं माने जी हाँ कृष्ण लीला की कुछ खूबसूरत वर्णन इस गीत के माध्यम ऐसी किया गया है

और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप लोग इस को अच्छी तरह से अगर आप सुनते हैं या फिर इसे देखते हैं तो मन में एक खुशी पैदा होती है तो आइए आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए एक और खूबसूरत गीत मैं आपको सुनाने वाला हूँ और ओपी पी नैयर साहब को अगर आपने कभी सुना हो या उनकी संगीत को सुना हो तो एक बहुत ही बड़े पॉपुलर संगीतकार रहे इन्होंने अपने जीवन में काफी मेहनत की शुरुआत में जब इनकी बातें चली और ये नए नए संगीत की दुनिया में आए

तो काफ़ी मुश्किलें इनको आई लेकिन उसके बाद जब इन्होंने एक गति पकड़ी एक लई पकड़ी तो ओ साहब पूरे ही छा गए और फिल्मी दुनिया में इनका नाम का सिक्का भी चलने लगा तो आइए ऐसे ही खूबसूरत संगीत से सजा

संगीतकार का एक बहुत ही खूबसूरत गाना है एम अक्षर से जो 1958 में आई थी रागनी इस एल्बम के लिए रागनी एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी जिसमें एक जो जीवन का जो सफर है उसको बहुत ही अच्छी तरह से बताया गया है और किस तरह से हमारे जीवन में ये काम करता है फिल्म देखने के बाद आपको पता चलेगा लेकिन मैं फिल्म के बारे में कम अब गीत के बारे में ज्यादा बताऊंगा

और एक गीत है इसमें रागनी फिल्म में एम से मन मोरा भावरा जी हाँ मन मोरा बावरा ये गाना जो है अख्तर साहब ने लिखा था मोहम्मद रफी साहब ने खूबसूरत आवाज से इस गीत को गाया था ओ पी साहब का संगीत है रागनी इस एल्बम का अगला गाना आपको मैं सुना रहा हूँ तो चलिए सुनते हैं और कहते हैं अगर हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत रखना <laughs>

इसीलिए कहा जाता है अगर आप जीतना चाहते हैं तो हारना भी आप सीखिए जितना आप हारेंगे उतना सीखेंगे और जितना सीखेंगे उतना जीत पाएंगे आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम सात दशमलव खुश रहो खुशिया बाटो आ...

मोरा बाब रिन गाए गीत मिलन के निषदिन गाए गीत मिलन के मन मोरा बाब मन मोरा बाब

आशाओं के दीप जला के आशाओं के दीप जला के बेटी कब से आस लगा के बैठी कब से आस लगा के आया प्रीतम

मन मोरा बावरा मन मोरा बावरा रा निस दिन गाए गीत मिलन के निसदिन गाए गीत मिलन के मन मोरा बावरा

मन मरा बाबरा मन मंदिर में श्याम विराजे मन मंदिर में श्याम विराजे चुन चुन मारी पायल बाजे चुन चुन मारी पायल बाजे कैसा जादू

रा मन मोरा बाबरा मन मोरा बाबरा नि दिन गाए गीत मिलन के निश दिन गाए गीत मिलन के मन मोरा बाबरा

मन मोरा बाब मन मोरा बाब मन मोरा बाब र निश दिन गाय गीत मिलन के निश दिन गाय

गीत मिलन के मन मोरा बाब मन मोरा बाब

आशाओं के दीप जला के आशाम के दीप जला के बैठी कब से आस लगा के बैठी कब से आस लगा के आया प्रीतम क्या रहा मन मोरा बाबरा

गाए गाए गीत मिलन के। निस दिन गाए गीत मिलन के। निस दिन गाए गीत मिलन के के नमस्कार आप सुन रहे रेडियो पुनीरी आवाज एक एफएम पर खाबो का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना १९५८ फिफ्टी का रागनी इस एल्बम से

आइए अब आगे बढ़ते हुए खूबसूरत गीत की तरफ मैं ले चलता हूं 1963 की बात करेंगे अब जिसमें एक फिल्म आई थी हमराई जी हाँ ये फिल्म बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी जिसमें खास करके अगर मैं बताऊं तो इस फिल्म को खास डायरेक्ट किया था प्रकाश राव ने और स्क्रीन प्ले इसका लिखा था इंदर आनंद ने और इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे शंकर जय और इसमें भी बहुत सारे गाने थे

लेकिन एक गाना जो एम अल्फाबेट से है वो मैं आपको सुनाना चाहूंगा मुझको अपने गले लगा लो जी हाँ बहुत ही खूबसूरत सूदिंग आवाज में मोहम्मद रफी साहब ने गाया है और राजेंद्र कुमार जमुना महमूद ललिता पवार राजनाथ इस फिल्म के कलाकार थे और इस फिल्म में जो स्टोरी बताई गई है

एक शारदा नाम की महिला की कहानी बताई गई है और एक शारदा के जीवन में जो बड़ी मुश्किलें आती है उसे पुलिस पकड़ के लेके जाती है ऐसी कुछ मर्डर मिस्ट्री की कहानी इसमें दिखाई गई है जो 1963 में आई थी ये फिल्म जिसका नाम है हमराही तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हुए हमराही का एक बहुत ही खूबसूरत गीत मैं आपको सुना रहा हूँ मन रे तू ही बता

क्या गाँव शैलेंद्र साहब का लिखा लता मंगेशकर का गाया शंकर जयकिशन का संगीत सजा ये अगला गाना खुश रहो खुशिया बांटो तू तो ही बता क्या

रेडियो आवाज़ एफएम पर का सफर 1963 फिल्म तो आई है लेकिन आप अगर रेलवे स्टेशन पे कभी गए होंगे तो रेलवे स्टेशन पे जो बुक स्टॉल होता है उसमें भी एक मैगजीन है जिसका नाम है चित्रलेखा और जो बहुत ही अच्छी विकति भी है और लोग

काफी पसंद करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी स्टोरीज आती हैं जो मन को छू जाते हैं और कहानियां पढ़ने के लिए लोग एक तो चंदा मामा लेते हैं जो बच्चों के लिए होता है और चित्रलेखा बड़े लोगों के लिए है जिसमें कहानियां बहुत अच्छी तरह से होती हैं। तो आइए इस फिल्म में भी एक गाना है जो एम अक्षर से शुरू होता है वो मैं आपको सुनाने वाला हूँ और इसमें जो कलाकार थे मीना कुमारी अशोक कुमार प्रदीप कुमार महमूद और मीनू मुमताज पर पिक्चराइज किया गया ये खूबसूरत फिल्म

चित्रलेका जिसका गाना है ये मन है <laughs> जी हाँ इस गाने को जो है सानवी साहब ने लिखा है मोहम्मद रफी साहब ने गाया है रोशन का संगीत इसमें है और चलिए सुनते हैं इस गीत को आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज एक सौ दशमलव आठ एफ खुश रहो खुशिया बांटो

मन रे तुका है न ओ धरे मोही न जाने ज मोह करे मन रे तुका है

कोई ना संग परे बन रे तुकार धीर धरे

आवाज 107.8 FM खुश रहो बांटो के सफर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है चलिए बात करते हैं फिर से एक बार पीछे की तरफ जाते हैं 1957 1957 में में जी हाँ? में एक फिल्म आई थी पेंग ये भी बहुत ही पॉपुलर फिल्म थी कॉमेडी और सस्पेंस बड़ा फिल्म था देवानंद नूतन शोभा खोटे गजानंद जागीरदार और सज्जन जी इस फिल्म में काम किया है और

किशोर दाने गाने गाए हैं और पेंग ये फिल्म जो है 1957 का है सुबोध मुकारजी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था एस डी बर्मन का संगीत से सजा स्क्रीन प्ले नाजिर हुसैन सुबोध मुकारजी ने लिखा था और यहाँ पर एक कहानी है एडवोकेट की जी हाँ ये एडवोकेट किस तरह से अपने घर में जो गेस्ट आते हैं और फिर उनकी बातों से किस तरह से वो चीजें बनती है एक पेंग गेस्ट एक रूम है जो गेस्ट आते हैं जाते हैं

उसमे ये गई है। तो एक एडवोकेट जिसका नाम रमेश कुमार है उस पर ये किया गया था। तो ये इस फिल्म का एक खूबसूरत गाना है, जो मैं आपको सुनाने वाला हूँ जी हाँ मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा किशोर कुमार साहब का गाया सचिन देवबर्मन का पेंगेश का ये गाना आपके लिए जी हाँ खुश रहो खुश या बाटो

को आज मन तरपत हरी दर कन ग को मोरे तुम बिन बिगरे सगरे का बिनती

ज मन तरप हरी धर चन गोआ जी तुम द्वार

Ko aaj. Murli Manohar, aasna kolo. Murli Manohar, Mohan ke dar bariyo.

मोर साधन छोड़ो मारियो मारियो हरी हरिओ मोह दर्शन भेक्षा दे दो मनोहर मोहन दर भोवन मोह दर्शन भेक्षा दे दो मनोहर मोहन भोवान भगवान के हरिओ मनोहर भोवन के मनोहर मोहन के हरिओ

बोलि मनोहर आस न तोड़ो बोलि मनोहर मोहन के तर भालियो सुख ठंजन मोरा साथे न छोड़ो हरिओ हरिओ हरि हरिओ बोल दर्शन बेकाल

राज्यों कृषि मानों

खुश रहो, बांटो। क्या बात है? मन है मन तडपत दर्शन को। खूबसूरत गीत आपने सुना से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं खाबो के सफर में आगे बढ़ते हुए मैं आपको ले चलता हूँ एक और 56 की बात करना चाहूंगा 1956 में एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म आई थी जी हाँ जिसका नाम है चोरी चोरी जी हाँ

जी हाँ नाइन्टीन फिफ्टी में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था चोरी चोरी और ये फिल्म राज कपूर नरगिस प्राण, जॉनी वॉकर मुकरी पर पिक्चराइज किया गया था बहुत ही प्यारा सा फिल्म है और इस फिल्म में जो है कॉमेडी मस्ती दोनों है और ये फिल्म जो है एक राज कपूर और जॉनी वॉकर और मुकरी साहब की जो मस्ती है इसमें देखने को आपको मिलता है और इस फिल्म में एक

बहुत गाने हैं लेकिन उन सारे गानों के बारे में नहीं बताऊंगा लेकिन एक गाना जो है जो मुझे अच्छा लगा और वो एम अक्षर से भी शुरू होता है, ने लिखा है। लता मंगेशकर और साथ में आशा भोसले ने गाया है शंकर जयकिशन का संगीत से सजा चोरी चोरी इस एल्बम का ये गाना अभी आपके लिए खाबो के सफर में मैं हूँ आपका हम सफर खुश रहो खुशिया बांटो

भावन के घर जाए बोरे प्यार पुराना हमीना पुराना हमीना पुलाना

आप सुन रहे हैं रेडियो आवाज, खुश रहो, खुश बाटो। नमस्कार आप सुन रहे रेडियो दशमलवेट वाले चलिए अब नाइनटीन फिफ्टी सिक्स के बाद फिफ्टी सेवन की और देखते हैं 1957 में वैसे बहुत सारी फिल्में आई थी लेकिन नाइनटीन फिफ्टी सेवन में एक फिल्म जो है बहुत ही हिट रहे उस जमाने में वो था नया दौर

जी हाँ ये जो फिल्म है ये अपने आप में एक यादगार फिल्म बनी और जिसमें दिलीप कुमार साहब चमक गए जी हाँ दिलीप कुमार वैजंती माला चांद उस्मानी जीवन और जॉनी वॉकर पर पिक्चराइज किया गया था और इस फिल्म में एक गांव की कहानी बताई गई थी जहाँ पर पहले पहले जो है गांव में आने जाने के लिए गाँव से शहर तक आपको आना हो तो टांगे से आपको आना पड़ता था और बेस इस बेस को लेकर उन्होंने कहानी बनाई थी और जिसमें एक शहर से जो है

व्यक्ति आता है गांव में और वहाँ पर वो मोटर गाड़ी का बिजनेस शुरू करता है तो गांव वालों के बीच में और मोटर गाड़ी की एक रेस दिखाई गई है और इस रेस में गांव वाले जीत जाते हैं तो ये बहुत ही खूबसूरत एक जो क्या कहते हैं रोमांच खड़ा कर देता है लास्ट सीन में जब तांगे और मोटर गाड़ी में रेस लगती है तो ये एक बहुत ही खूबसूरत इसमें स्टोरी बताई गई है और बहुत ही अच्छा लगता है जब आप फिल्म देखेंगे तो इसका एक आनंद अपने आप में गाँव और शहर की जो

बातें हैं इसमें एक ब्रिज का काम कर रहा है वो चीजें यहाँ पर बताई गई हैं तो चलिए इस फिल्म का एक खूबसूरत गीत आपको सुनाते हैं जैसे कि ये मांग के साथ

जी हाँ मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार ये बहुत ही खूबसूरत गाना है शायर साहब ने लिखा है आशा भोसले और रफी साहब ने गाया है ओपी नय्यर का संगीत से सजा ये खूबसूरत गाना अभी आपके लिए खुश रहो बांटो खुशिया बाटो मांग के साथ

साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार मांग के साथ तुम्हारा

मिला हमें यार मिला एक नया संसार मिला प्यार मिला हमें यार मिला एक नया संसार मिला

मिल गया एक सहारा मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार मांग के साथ तुम्हारा ओ

दिल जवां और रुत चल ही चल दे कहीं दिल जवां और रुत हसी चल ही चल दे कहीं

ओ, जान भी तू है दिल भी ही। आ, आ, आ, आ, आ, तू ही राह तूरी तू तूगी और तू ही आस का तारा मांग के साथ तुम्हारा मैंने मांग लिया संसार

मांग के साथ तुम्हारा आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज एक सौ सात खुश रहो

बाटो। नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज एफएम जी हाँ खाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुना है और काफी बहुत ही प्यारे प्यारे गीत आपने सुने आज के इस कार्यक्रम में और अभी हम लोग पहुंचे हैं आखिरी मोड़ पे जी हाँ एक और खूबसूरत गाना आपको सुनाएंगे और फिल्म है कट

पुतली जी हाँ इस फिल्म की एक खास बात यह है कि आप इस नाम को सुनकर खुद ब खुद समझ गए होंगे कि क्या कहानी हो सकता है इसमें और ये कहानी मैं थोड़ी सी आपको जरूर बताना चाहूंगा कहानी इन द सेंस कठपुतली ये जो है बच्चों का एक खेल होता है या आप देखते हैं हमारे पहले जो है ड्रामास वगैरा इसमें ही दिखाया जाता था और स्कूलों में भी बच्चों को कठपुतली का खेल के बारे में जानकारी दी जाती थी और ये फिल्म जो है वैजंती बलरा साहनी आघा जवार कॉल

और कुमारी कमला पर पिक्चराइज किया गया था और ये फिल्म जो है पुष्पा नाम की एक नृत्य के बारे में बताया गया जो बहुत ही अच्छा डांसर भी है और सिंगर भी है और लेकिन गरीब परिवार से बिलोंग करती है।, एक गरीब परिवार की लड़की है पुष्पा वो बहुत ही अच्छा नृत्य करती है और गाना भी गाती है तो इसकी जो है टैलेंट को बाद में पता चलता है लोगों को और फिर उस टैलेंट को एक अच्छी जगह पे मंच देने का काम इस फिल्म में बताया गया है तो ये चीजें इस फिल्म की कहानी है

कटपुतली की तो चलिए जब आप फिल्म देखेंगे तो पूरी आपको स्टोरी समझ में आ ही जाएगी लेकिन फिर भी मैंने अपनी तरफ से थोड़ी सी बातें आपको बताई हैं और इसके साथ ही ये फिल्म का एक गाना है जो एम अक्षर से शुरू होता है

जी हाँ मंजिल वही है प्यार की राही बदल गए शाल साहब का लिखा सुबेर सेन का गाया हुआ शंकर जयकिशन का संगीत से सजा ये गाना अभी जाते जाते आपके लिए और इसी के साथ मैं आपसे चाहूंगा इजाजत और जाते जाते आपके लिए चार लाइनें जरूर कहना चाहूँगा आख खोलू तो चेहरा मेरी माँ का हो

आंख बंद हो तो सपना मेरी माँ का हो मैं मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं लेकिन अगर कफन मिले तो दुपट्टा मेरी माँ का हो ऐसी ही शुभकामना के साथ चलिए दोस्तों आज के शो में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो पुनेरी आवाज के साथ सलाम नमस्ते हम आ गिसा सुनते रहो मुस्कराते रहो

बदल गए सपनों की महसूल रे हम तुम सपनों की महसूल रे हम तुम नए मंजिल वही है प्यार की राह ही बदल गए मंजिल वही हैदार गे राही बदल गए

से दूर दुनिया की नजरों से दूर जाते हैं हम तुम जहां उस देश की चांदनी गाएगी ये था मौसम था वो बाहर का दिल थे मचल गए सपनों की महत्व हम

तुमने मंजिल वही है प्यार की राही बदल गए

के मेरे राज सके मेरे राज में ढलने लगे रोका था फिर भी ये दिल पहलू बदलने लगे ये दिन ही कुछ अजीब थे जो आज कल गए सपनों की में

हम तुम गए मंजिल वही है प्यार की राह ही बदल गए मंजिल वही है प्यार की राह ही बदल गए

से दूर दुनिया की नजरों से दूर जाते हैं हम तुम जहां उस देश की चांदनी दास था मौसम था वो बाहर का दिल थे मचल गए सपनों की में हम तुम

मंजिल वही है प्यार की राही बदल गए

हम तुम गए मंजिल वही है चार की राह ही बदल गए मंजिल वही है चार की राह ही बदल गए